नमस्कार आप रेडियो एफएम माउंट आबू की गौरव गाथा इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लोग तीसरे एपिसोड में यानी तीसरे हफ्ते आपके साथ हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने दो हफ्ता जो है माउंट आबू को अच्छी तरह से घूमा और मुझे लगता है कि जितना आनंद मैंने उठाया उससे ज़्यादा पूजा जी ने उठाया है तो उनसे ही जानते हैं कि उनको कैसे लगा रवेश जी और हमारे दोस्त जो रेडियो को सुन रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा और अभी भी मैं उसको अपने अंदर महसूस कर रही हूँ जो भी मैंने देखा शर्मा जी से जो भी सुना जी हम दोनों तो सुन चुके हैं माउंट आबू के बारे में और देख भी चुके हैं पिछले दो हफ्तों में तो अब मैं चाहती हूं कि हम अपने रेडियो के सभी दोस्तों को वो कहानी सुनाएं वो जगह इस कहानी के द्वारा दिखाएं माउंट आबू की जो हमने विजिट की है तो हम सुनेंगे अब माउंट आबू की कहानी शर्मा जी की जुबानी जी हाँ पूजा और पिछले एपिसोड में जैसे कि शर्मा जी ने बहुत ही अच्छी बात प्रेम कहानियों पर बताई थी और आपा जी और मुनिया जी इसकी प्रेम कहानी जो है सालगांव से जुड़ा हुआ है सालगांव जो छोटा सा गांव है लेकिन बहुत ही सुंदर गांव है और वहां जो एक स्कूल है जिसमें जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है बहुत ही अच्छी तरह से एक महिला है जिन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव लिया है उस स्कूल को चलाने के लिए और वहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए और काफ़ी बच्चे वहाँ पर अभी जो है अच्छी तरह से पढ़ भी रहे हैं और बच्चों के जो है पढ़ाई के साथ साथ उनका जो प्रोटीन फूड है वो भी वहाँ पर दिया जाता है ग्लोबल हॉस्पिटल के माध्यम से और ग्लोबल हॉस्पिटल की तरफ से जो वैन जाता है वो दो दिन वहाँ पर जाता है हफ्ते में और उनका देख चिकित्सा सब कुछ करता है अरे वाई तो बहुत अच्छी बात है तो रमेश जी हम आगे की कहानी कहाँ से शुरू करने वाले हैं आगे की कहानी इस तरह से है पूजा जी जैसे कि माउंट आबू में हम घूमते वक्त सालगांव जब हमने देख लिया उसके बाद आते आते शर्मा जी की अंदर की जो बातें हैं दिल की बातें उन्होंने व्यक्त किया था उन्होंने कहा था कि माउंट आबू जो है सबसे सबसे पुराना जगह है बहुत अच्छा, ही पुराना अच्छा तो हम शर्मा जी की वो वाली बातें सुनाने वाले है जी, जी, जो जी, माउंट आबू के और पुराने इतिहास को कुरेती है हाँ और हमें बहुत सारा ज्ञान देते है जी जी और साथ ही साथ उन्होंने एक बात जिक्र किया था की शर्मा जी उस बात से कतई खफा नहीं है लेकिन उनके दिल में एक मलन रह जाता है एक दुख रह जाता है कि वो अपनी चिट्ठी पर लिखते हैं कि अल्कोहल इज डेंजरस टू हेल्थ शराब पीना शरीर के लिए घातक है फिर भी लोग जो है वो पढ़ते नहीं ये इवन जो नशीली पदार्थ है उसके ऊपर भी लिखा होता है कि ये घातक है लोग फिर भी उन चीजों को ना देखते हुए पीना शुरू करते हैं या यहाँ पर आकर पीते हैं ये उनको बहुत बुरा लगता है जी। और उनको ही क्या हमें भी बुरा लगता है कि माउंट आबू इतनी खूबसूरत जगह है जहाँ पर कुरत ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस जगह को बनाया है और इतनी खूबसूरत जगह को देखकर उसका आनंद उठाने के बजाय हम यहाँ पर आकर अगर शराब पीते हैं तो शर्मा जी को भी बुरा लगता है और हमें भी बुरा लगता है सोच कर देखिएगा कभी आप माउंट आबू एक सुंदर पवित्र जगह है अगर वहाँ पर आप घूमने आए उसका आनंद जरूर उठाइए लेकिन नशा मत कीजिए तो चलिए इसी से जुड़ी हुई कुछ बात दिल की शर्मा जी की अभी हम सुनते हैं आप सब सुन रहे हैं उस स्थान की गाथा जो मैं बार बार पुनः पुनः मुहर मुह आप सबको बता रहा हूं कि विश्व का सबसे पुरातन स्थल है दुनिया की सबसे पुरानी जगह है ये। द ओलस्ट प्लेस ऑन अर्थ इन दैप ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेज इन द वर्ल्ड क्या रोमांच होता है मेरा तो ये सोच सोचकर रोम रोम खड़ा होता है ठीक जैसे अंग्रेजी में कहते हैं तो आप आगे देखिए कि मैं यहां आकर विमान के चल रहा हूं कि मकरंद पिया जीवन का मकरंद पिया जीवन का मदमानस पर हरियाम अब मदिरा का क्या काम मैं देख देख कर सोच सोच के डॉक्टर होने के बावजूद भी चिकित्सक होने के बावजूद भी लेखक होने के बावजूद भी एक कवि होने के बावजूद भी सोचता हूँ लोग शराब क्यों पीते हैं मेरा अगर किसी ने प्रिस्क्रिप्शन पैड देखा हो उस पर अंग्रेजी में लिखा है एल्कोहल प्रिजर्व्स द डेड एंड किल्स द लिविंग इसके बावजूद भी वही मरीज जो मेरी दवाई लेते हैं वो शराब पीते हैं मुझे शराब से कोई दुश्मनी नहीं है मेरा कोई निजी कोई युद्ध नहीं चल रहा है एक चिकित्सक होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत की परिपृष्ट में शराब की आवश्यकता नहीं है। और जब माउंट आबू आ जाते हैं तो यहाँ तो कतई नहीं है किंतु ये देखिए यह डिलेमा देखिए विरोधाभास देखिए इतनी नशीली जगह पे आकर लोग एक बहुत ही तीसरे दर्जे का नशा करते हैं दारू पीते हैं अब पी के फिर समाज में विसंगतियां फैलाते हैं अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं परिवार को कष्ट पहुंचाते हैं मैं यहाँ पर कोई साधु संत की तरह से या कोई प्रवचन देने के लिए नहीं बैठा हूँ कि साहब शराब मत पीजिए आपका निजी निर्णय है पसंद है किंतु तो मैं ये अपने सवाल पूछ रहा हूं कि इतनी मदमस्त जगह में लोग शराब क्यों पीते हैं ऐसी मदमस्त जगह जो कि विश्व की सबसे पुरातन है और इसमें क्या-क्या हुआ है पुरानों में में कहानियों में में में में में इतिहास वाव मजा आ गया रमेश जी शर्मा जी से इतनी इम्पोर्टेंट बातें सुन के और जो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर वो जो लाइन आप भी शुरू में डिस्कस कर रहे थे एपिसोड के हुँ, हुँ, हुँ। बहुत अच्छी लगी कि किस तरह से ये अपना एक बहुत पॉजिटिव था पेशेंट को भी पहुंचाते हैं अपने वो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप के द्वारा तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं अपने सारे रेडियो के दोस्तों को यही कहना चाहूंगी कि प्लीज़ शराब ना पिए और इतनी अच्छी जगह पर आके बिल्कुल इसका इस्तेमाल ना करें ये आपकी सेहत के लिए भी खराब है और ये वातावरण को भी पॉल्यूट करता है पूजा जी मैं भी आपकी बातों से सहमत हूँ और शर्मा जी जिस दिल से वो बात कह रहे थे लग रहा था कि वो इस पवित्र भूमि को इतनी अच्छी तरह से संजोए रखना चाहते हैं कि इसकी जो खूबसूरती है कुदरत जो यहाँ पर बसा हुआ है नेचर जो यहाँ पर बसा हुआ है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से जैसा वो है वैसे ही बनाए रखने में उनका दिल का जो अंदर की इच्छा है वो प्रकट कर रहे थे जी। और चलिए आगे बढ़ते हैं पूजा जी हमने जो राजा कुंभा के बारे में जो उन्होंने बात बताई थी अरे वाह बहुत इंटरेस्टिंग थी संगीत के साथ जुड़ी हुई कहानी वो हम सुनाते हैं हमारे श्रोताओं को बिल्कुल तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से शर्मा जी को सुनते हैं राजा कुम्बा के बारे में आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते, सुनते रहो मुस्कराते रहो अद्भुत इतिहास अद्भुत आप किसी भी वर्ष को छुए किसी भी काल को छुए आप रोमांचित हो जाते हैं किंतु मैं आज उसकी चर्चा करूंगा जिससे आपका परिचय है क्योंकि जो पहचानी हुई चीज होती है उसको सुनने में उसके बारे में जानने में बड़ा अच्छा लगता है जो एकदम परिचित है सुनना तो अच्छा लगता है किंतु कई बार इतनी रोचक नहीं लगती है यह वो भूमि है जहां पर मानतम राजा है यह वो भूमि है जहां पर हमले तो हुए किंतु हमलावर कभी जीता के डर के घबरा के या किसी भी कारण से भाग के या फिर उसमें अगर मन में कोई षड्यंत्र था तो वो जल्दी ही खुल गया और उसे लज्जित होकर चला जाना पड़ा किंतु इतिहास से यहां पे कला जुड़ी हुई है लोग कहते हैं अरे यार इस सोनी जगह में पहाड़ी जगह में नीरस जगह में दारू दराव नहीं पे तो क्या करे आदमी शराब नहीं पी तो क्या करे किंतु बंधु में कहता हूं ये इतनी कलात्मक जगह है महानतम कलाकार संगीत का यहां है अब आप बोलेंगे अब यार डॉक्टर अति हो गई तुम्हारी माउंट आबू में संगीत का यह कहां से खोज के लिए आया तू मैं नहीं लाया नहीं मैं कत ही नहीं लाया इसको ये तो प्रमाणित है ठीक जैसे ही जो मुसलमान कलाकार होते हैं उनको उस्ताद कहते हैं जो हिंदू कलाकार होते हैं, उनको हम पंडित कहते हैं किंतु आपने बहुत कम सुना होगा हिंदू राजा राजपूत राजा जो महानतम संगीतक के थे महानतम जिन्होंने सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम संगीत को एक संगीत का ग्रंथ दिया राणा कुंभा राणा कुंभा माउंट आबू के राजाओं के भांजे थे और कहते हैं कि अपने जमाने के सबसे महत्वपूर्ण महानतम पिला निर्माण करने वाले थे द तो बिगेस्ट फोर्ट बिल्डर ऑफ इस टाइम आप पूछे कौन व्यक्ति है मैं आपकी स्मृति को थोड़ा जकझोरता हूँ सहलाता हूँ बताता हूँ ये वही व्यक्ति है जिसने कुंभलगढ़ की दीवार बनाई है कुंभलगढ़ का किला बनाया है चित्तौड़ का किला बनाया है, उदयपुर में भी किले बनाए और माउंट आबू का अच्छा लगाया और भी कई किले बनाए उसने कुंभलगढ़ की दीवार बनाई जो चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार है पृथ्वी पर वो व्यक्ति यहाँ रहा था उसने संगीत का महानतम ग्रंथ लिखा एक राजपूत राजा एक योद्धा ने खाली बड़े बड़े युद्ध नहीं जीते उसने केवल किले नहीं बनाए उसने महान हिंदी के राग रागनियों का ग्रंथ लिखा था शास्त्रीय संगीत का ग्रंथ लिखा था और वही नहीं अगर आप सोचते हो तो बहुत पुरानी बात है कुछ नया कहो दोस्त तो नहीं मैं तो हमारे सानंद के राजा थे साहब महाराणा वेला यशवंतला जो नक्की के तट पर सानंद हाउस में रोज रियाज करते थे चार बजे उस बात को सोच सोच के मैं पुलकित हो जाता हूँ रोमांचित हो जाता हूँ क्योंकि संगीत से मुझे अत्यंत प्रेम मैं संगीत में डूबा रहता हूँ क्योंकि अर्बुदांचल की वादियां मुझे संगीत में डूबने के लिए पर्याप्त अवसर देती तो वाघेला साहब बहुत बड़े संगीतज थे अब जब मैं आपके निजी प्रेमियों का परिचय दूंगा तो आपके मन में के लिए नमन से सर झुक जाएगा। पंडित जसराज, सुल्तान खान साहब, और भी बहुत। पंडित मणि जी, ये सब यहां पर उनके चरणों में आकर संगीत सीखते थे इतने महानतम संगीतकार थे वो आपने देखा होगा पंडित जसराज जब भी अपना कार्यक्रम देते हैं तो कई बार वो राग अड़ाना में देवी की स्तुति गाते हैं वो स्तुति उनके भाई बड़े भाई मणिभाई पंडित मणि के लिए जब उनकी आवाज खो गई थी तो दुर्गा सप्तमी पर रात भर महाराणा वाघेला ने गाया था खुद ने रचकर देवी से प्रार्थना की थी कि उनके मित्र की आवाज लौटा दे कितना सच्चे कितना झूठ उसमें नहीं जाऊंगा कितनी कल्पना है किंतु यह बात सही है कि उसके पश्चात पंडित मणि मणिजी मणिराम जी गाने लग गए थे ये वो भूमि है ये उन महाराणों की भूमि है जिन्होंने केवल तलवार नहीं चलाई जिन्होंने के किले नहीं बनाए उन्हें संगीत की कोमलता के मर्म को भी जाना अपनाया और प्रचार प्रसार किया किंतु उन्हें युद्ध नहीं छेड़ा और युद्ध छोड़ा भी नहीं इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब महानतम युद्ध हुआ जिसमें इतना खून बहा इतना खून बहा सोलंकी थे परमार थे और परमार हार गए दोनों को ही बहुत क्षोभ हुआ इस कदर क्षोभ हुआ कि दौन पीडित मन से सो नहीं पाते थे तो सोलंकी राजा जो थे वो जब अपने शोभ के साथ भड़क रहे थे तो वो चाहते थे कि उनको कहीं ना कहीं से सुकून मिले शांति मिले कुछ तो जिससे कि कुछ हो तब वो एक प्रथम एक जैन साधु से मिले उन्होंने कहा बंधु धरती पे खून खच्चर करना पाप करना इसका तो आपको नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा इससे, किंतु मन की शांति के लिए आप मंदिर बना सकते हैं और शायद उससे आपको सुकून मिले आप चैन से जी सके और उसी का फल है कि देववाड़ा में अंबा की माँ मंदिर को खरीद कर सोलंकी ने दिलवाड़ा मंदिर बनाया वो मंदिर जिस Hence, जिसके कारण आप सब आते हैं मैं सबसे कहता हूं अरबुदांचल के कारण दिलवाड़ा है मैं पुनः दोहरा तो रहा हूँ अरबुदांचल के कारण दिलवाड़ा है दिलवाड़ा के कारण अरबुदांचल नहीं है ये एक इतिहास का पन्ना है जिसे आपको जानना चाहिए कि दिलवाड़ा कल बना है और अर्बुदाचल अरबों साल से तो दोस्तों सुना आपने कितनी अच्छी तरह से हमें डॉक्टर शर्मा जी ने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है और हमें बताया कि कैसे महाराणा वागिला ने जब पंडित मणि जी के लिए गीत गाया तो उनकी आवाज़ वापस आ गई वेरी अमेजिंग और बताया कि सोलंकी ने दिलवाड़ा मंदिर बनाया इतनी सारी जानकारियों से भरे हुए हैं हमारे शर्मा जी और उन्होंने हमें ढेर सारी बातें बता दी और कैसे मुझे बहुत सुन के बहुत अमेजिंग लगता है रमेश जी कि म्यूज़िक में इतनी ताकत है जैसे हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते थे कि तानसेन भी जब अपनी तान लगाते थे तो प्रकृति उनके कंट्रोल में होती थी और ऐसे ही माउंट आबू में भी ऐसी कोई गाथा हो सकती है मैं सोच भी नहीं सकती थी लेकिन जब शर्मा जी ये बात बता रहे थे तो मुझे बहुत वंडर लग रहा था और जहाँ तक मैं सब समझती हूँ हमारे सारे दोस्तों को भी बहुत वंडरफुल बात लग रही होगी पूजा बहुत समय हो गया है मुझे लगता है कि अभी एक छोटा सा ब्रेक की जरूरत है जी बिल्कुल <laughs> तो चलिए अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आप सभी को जो है माउंट आबू का एक इतिहास सुनाने वाले हैं राजा अकबर के साथ जुड़ी हुई बात तो चलिए लेकिन ब्रेक के बाद हम सुनेंगे वो कहानी शर्मा जी से आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट पर माउंट आबू की गौरव गाता सुनते रहो मुस्कुराते रहो चिट्ठी न कोई संदेश हो चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सदेश जहां तुम चले गये चिट्ठी कोई संदेश जाने वो कौन स्वदेश जहा तुम चले गए चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन स्वदेश जहा तुम चले गए जहा तुम चले गए इस दिल पे लगा के ठीक जाने वो कौन जानेदेश जहाँ तुम चले न कोई संदेश जाने वो कौन सदेश जहा तुम चले गई जहा तुम चले गये इस दिल पे लगा के ठेस जाने वो कौन सदेश जहां तुम कार दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद माउंट आबू की गौरव गाथा इस कार्यक्रम में और मेरे साथ है पूजा जो दिल्ली से पधारे हैं और आप सभी दोस्तों से खास मिलने के लिए और माउंट आबू की गौरव गाथा सुनने के साथ साथ माउंट आबू को देखने के बाद उनके दिल में ये बात आई है कि कितनी खूबसूरत जगह है और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो शर्मा जी दे रहे हैं वो सुनकर उनको भी अच्छा लगा रमेश जी हाँ बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन रमेश जी ब्रेक पे जाने से पहले आप उस अकबर की स्टोरी की बात कर जी, रहे जी, थे। जी, जी, तो वो अकबर की स्टोरी सुनाइए, जो शर्मा जी ने हमें सुनाई थी हाँ ये बात आपने सही कहा चलिए आगे बढ़ते हैं और शर्मा जी से सुनते हैं अकबर का कैसे शिरोही के साथ माउंट आबू के साथ उनका रिश्ता जुड़ा हुआ है वो कहानी अभी सुनते हैं जब अकबर ने शिरोही जिले पर जो सिरोही राज था हमला कर दिया राजा मान जो वृद्ध हो चुके थे उनके सबसे बड़े जमाई जगमाल सबसे बड़ी पुत्री जो तीन में सबसे बड़ी पुत्री थी जगमाल ये प्रतीक्षा में थे कि उनके ससुर मर जाए तो वो सिरोही ले लें जगमाल कौन थे जगमाल महाराणा प्रताप के सौतेले भाई थे और उनकी नजर थी सिरोही राज इस बीच अकबर ने सिरोही पर हमला कर दिया क्योंकि उनके नवरत्नों में से एक ने उनको राय दी थी कि जब तक जहापना आप चित्तौड़ और सिरोही को नहीं जीतते हैं हिंदुस्तान आप नहीं जीत सकते महान अकबर कहते हैं क्यों कि यह बताया गया है मुसलमान इतिहासकारों के द्वारा और अंग्रेज इतिहासकारों के द्वारा कि अकबर कभी हारा ही नहीं किंतु ये भ्रांति है इसका प्रमाण तब के तत्कालीन राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस के चेयरमैन मानी विद्वान डॉक्टर रविन्द्र शर्मा ने स्वयं आकर हमारे साथ घूम के उसके प्रमाण को स्वीकारा है और बताया है कि ये सही है कि राजा अकबर अकबर महान पादशाह अकबर सिरोई में तो उनको घुटने टेकने पड़े थे धूल चाटनी पड़ी थी कैसे जब प्रथम उन्होंने हमला किया तब शिवगंज तक उनकी सेना पहुंच चुकी थी राजा मान वृद्ध हो चुके थे उनका जवाई षडयंत्र कर रहा था कि राजा मान मरें तो वह राजा बने ऐसी स्थिति में जब अकबर महान अपनी महान सेना लेकर आ गया अपने सेनापति राजा मान सिंह जयपुर वालों के साथ तब स्थिति क्या होगी राजा मान ने कहा कि केसरिया पहनो अपने जमाई जगमाल से कहा कि तुम रानीवास संभालो अगर हम हार जाते हैं जो कि हम हारेंगे हम सब खेत हो जाएंगे युद्ध में तो तुम जौहर की तैयारी करना सारी महिलाओं को जला देगा ऐसी स्थिति में तो कई सामंत थे उन्होंने कहा एक बार अभी बच्चे को देख लो मिल लो बोले तुम्हें ठिठोली छूटती है तुम्हें ठिठोली सूचती है इस समय जबकि अकबर दरवाजे पर खड़ा हमला कर रहा है हमें वहां जाके लड़ना होगा हम सब खत्म हो जाएंगे बोला नहीं सब सामान तो ने कहा करता एक बार उस बच्चे से मिल लीजिए वो बच्चा लाया गया वो बच्चा धनुष धनुष का एकदम कलाकार था महान धनुर्धारी था तो राजा मान चिड़े थे उन्होंने बहुत ही कठिन उसको परीक्षा दी बहुत ऊपर कहीं ऊंचाई पर एक पतले धागे से एक सूखा हुआ नरियल लटका दिया और कहा कि तुम इस नरियल को फोड़ दो वो बालक केवल धनुर्धर नहीं था विद्वान भी था बुद्धिमान भी था विवेकशील था उसने अपना तीर लगाया कमान में कान पर खींचा और सनसनाता दंगा तीर गया ऊपर और उसने उस धागे को काट दिया उस धागा जैसे ही इस बालक को हम अभी गोद लेते हैं क्योंकि हमारी बिरादरी का है ये। हमारे ही जात का है और उसको आदेश दिया गया कि हाथी पे ले जाया जाए युद्ध के अंदर और चुने हुए सैनिकों के द्वारा उसकी सुरक्षा की जाए उसका एक ही उद्देश्य होगा एक ही दायित्व होगा कि वो अकबर पे निशाना रमेश जी कमाल हो गया हमारे दोस्तों ने भी ये देखा होगा कि बड़े तो बड़े छोटे भी सुबह अल्लाह इतना छोटा वो बच्चा अपने देश के प्रति अपने राज्य के प्रति इतनी वफादारी उसने दिखाई है और राजा को जो सहयोग दे, बहुत ही कमाल सलाम करती हूँ मैं ऐसे बच्चे को और उसकी इतनी बहादुरी पर जो माउंट आबू की इस पावन धरती पर पैदा हुआ और उसने अपने राजा के लिए क्या किया लेकिन रमेश जी क्या किया उसने ऐसा? और उस बच्चे का नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा तो उस बच्चे का नाम क्या था पूजा, दो सवाल आपके हैं। एक तो बच्चे का नाम और दूसरा वो बच्चे ने आगे क्या, क्या किया? किया हमें अपने दोस्तों को भी वो हम लोग है हफ्ते में हम लोग सुनाएंगे Next शर्मा जी के ही आवाज में लेकिन अब समय की सीमा है इसलिए आपको एक और एक बात बता एक तो क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ की उस बच्चे का नाम सुर था सुर त्रां हाँ सुर त्रांत सुर त्राण था सुर मंजे देवता, देवता सुर देवता और त्राण मंजे रक्षा करने वाला अरे वाह तो ये विशेष नाम जो है रखा गया बाद में ऐसा देवता जो रक्षक हो बहुत कमाल का बहुत कमाल का। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग चाहेंगे इजाजत बिल्कुल <laughs> अपने बत, सभी दोस्तों से, सभी दोस्तों से और अगले हफ्ते जो है सुरत्राण ने क्या किया वो सुनेंगे और उनकी इतिहास में किस तरह से नाम ये रखा गया वो सारी बातें और राजा अकबर का क्या हुआ वो भी हम सुनेंगे इंटरेस्टिंग चैप्टर अगले हफ्ते सुनेंगे बहुत ही सुंदर कहानी शर्मा जी हमें बता रहे हैं तो ये सारी बातें हम अगले एपिसोड में जरूर सुनेंगे दोस्तों और आज का ये एपिसोड आपको कैसे लगा इसके बारे में आप चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे जरूर मैसेज कीजिएगा आपके मैसेजेस हमें बहुत ताकत देते हैं हमारी उमंग उत्साह को बढ़ाते हैं इसलिए आप जरूर लिखिएगा आपको ये कार्यक्रम कैसे लगता है तो चलिए इसी के साथ आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माध्यम नाइनटी पॉइंट पर्वतों में जीवन भरा इतने ही रंग लिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार किए पर्वतों में जीवन भरा कितने रंग लिए स्वागत करे जीवन आता जाता भरता है मांग रवि वेड़ी सजाए है नागफणी आता जाता भरता है मांग रवि वेड़ी सजाए है नागफणी पंसोटिया की बिंदिया लगा पंसोटिया की बिंदिया लगा पहने हुए साड़ी मयूर पंखी केसिया के झुमके पहन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 जामुन खजूर कहीं जंगल जले भी करों कहीं आम आड़ू जामुन खजूर कहीं जंगल जले भी करों कहीं कोई बना कोई नथुनी गाता कोई बनाहार कोई नथुनी गाता अंगूरों की मिखिला बनी बेली पलकों तले तले के लिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार सिंगारिए बतों में जीवन भरा कंगन कनेरी के पहने हुए चमेली गुलाबों के गहने बने कंगन कनेरी के पहने हुए चमेली गुलाबों के गहने बने दूर्बा की मेहंदी लगा दूर्बा की मेहंदी लगा बैठी सजाए ये पाँव हथेली मौसम के मेले लिए धातों जलाए दिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार किए अर्बतों में जीवन भरा इतने ही रंग लिए स्वागत करे वन देवी बोला सिंगार पर्वतों पर्वतों पर्वतों सिंगारिए